डॉक्टर डिसोटो विलियम स्टीग हिंदी डॉक्टर डिसोटो वैसे बहुत शासी थे पर क्या एक चूहे द्वारा लोमड़ी का इलाज करना थी डॉक्टर डिसोटो दातो के एक अच्छे डॉक्टर थे उनके दवा खाने में हमेशा मरीजों की भीड़ लगी रहती थी डॉक्टर जैसे छोटे आकार वाले चछुंदर गिलहरिया आदि साधारण मरीज डेंटिस्ट की कुर्सी पर ही बैठते थे बड़े जानवर फर्श पर बैठते थे तब डॉक्टर डिसोटो एक सीढ़ी पर खड़े होकर उनका इलाज करते थे ज्यादा बड़े आकार के जानवरों के लिए डॉक्टर डिसोटो के पास एक विशेष कमरा था तब उनकी सहायक डॉक्टर को एक मशीन की मदद से सीधे मरीज के मुंह तक उठाती थी सहायक और कोई नहीं उनकी पत्नी ही थी बड़े जानवरों में डॉक्टर डिसोटो बहुत लोकप्रिय थे वो सीधे जानवरों के मुंह में घुसकर उनका इलाज करते पैर सूखे रहने के लिए वे रबर के जूते पहनते थे डॉक्टर के हाथ इतने कुशल थे, इत... थे और उनकी ड्रिल मशीन इतनी लाजवाब थी कि मरीजों को दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता था एक चूहा होने के नाते डॉक्टर डिसोटो उन जानवरों का इलाज नहीं करते थे जो चूहों के लिए खतरनाक जब दरवाजे की घंटी बजती तो वो और उनकी पत्नी खिड़की के बाहर झांक कर देखते वो भूल से भी कायर और बुजदिल दिखने वाली बिल्ली तक को कभी दाखिल नहीं करते थे बिल्लियों और खतरनाक जानवरों का यहाँ इलाज नहीं होता है एक दिन जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो उन्हें नीचे अच्छे कपड़े पहने एक लोमड़ी दिखी जब उसके जबड़े के ऊपर एक मुलायम पट्टी बंधी थी सर मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ डॉक्टर डिसोटो चिल्लाए सर क्या आपने बाहर लगा नोटिस नहीं पढ़ा मुझ पर कृपा करो लोमड़ी ने रोते हुए कहा मेरे हाल पर रहम खाओ और यह कहकर लोमड़ी फूट फूट कर रोने लगी जरा एक मिनट रुके डॉक्टर डिसोटो ने कहा देखो लोमड़ी बड़ी तकलीफ में है डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा बताओ हम क्या करें चलो जोखिम लेते हैं मिसिस डॉक्टर डिसोटो ने कहा फिर उन्होंने घंटी बजाई और लोमड़ी को अंदर दाखिल किया लोमड़ी छड़ से सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर ऊपर आई भगवान तुम्हारा भला करे उसने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा मेरी प्रार्थना है कुछ करो मैं दांत के दर्द से मरी जा रही हूं सर आप आराम से फर्श पर बैठें। डॉक्टर डिसोटो ने कहा और जबड़े पर बंदी पट्टी को खोलें। फिर डॉक्टर डिसोटो सीढ़ी पर चढ़े और बड़ी बहादुरी से लोमड़ी के मुंह में उतरे अरे बाप रे वह हाँफते हुए चिल्लाए लोमड़ी का एक दाँत सड़ गया है और उसमें से गंदी बदबू आ रही है इस दांत को निकालना ही पड़ेगा डॉक्टर डिसोटो ने ऐलान किया पर हम, पर हम, पर आपके लिए एक नया दांत फिट कर सकते हैं। बस तुम कैसे भी करके दर्द बंद कर दो लोमड़ी ने सुबकते और आंसू पोसते हुए कहा तेज दर्द के बावजूद लोमड़ी मुंह में स्वादिष्ट भोजन महसूस कर रही थी यह सोचकर ही उसका जबड़ा हिलने लगा मुंह खुला रखो डॉक्टर डिसोटो चिल्लाए पूरा मुंह खुला रखो उनकी पत्नी चिल्लाई मैं अब दांत को सुन्न करने की दवा छिड़क रहा हूँ डॉक्टर डिसोटो ने कहा इसलिए जब मैं दांत खींचकर बाहर निकालूंगा तो आपको पता तक नहीं चलेगा पर जल्दी लोमड़ी सपनों की दुनिया में खो गई क्या लजीज खाना है उसने खुद से कहा थोड़े नमक के साथ चूहे को कच्चा खाने में कितना मजा आएगा और साथ में अगर वाइन हो तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा डॉक्टर डिसोटो ने और उनकी पत्नी ने लोमड़ी के इरादे को भाप लिया पत्नी ने डॉक्टर को एक बड़ा बांस का टुकड़ा दिया जिससे लोमड़ी का मुंह हमेशा खुला रहे डॉक्टर डिसोटो ने क्रेन की मशीन के हुक को सड़े दांत में फिट किया फिर उन्होंने उनकी पत्नी ने क्रेन का हैंडल घुमाया अंत में तेज आवाज के साथ दांत टूटकर बाहर निकला और हवा में झूलने लगा देखो दांत से खून निकल रहा है लोमड़ी दांत निकलने के बाद छिल डॉक्टर डिसोटो जल्दी से सीढ़ी पर चढ़े और उन्होंने दाँत के गड्ढे में रुई का फाया भर दिया अब तकलीफ का काम खत्म हुआ उन्होंने कहा मैं कल तक आपके लिए एक नया दांत तैयार करूंगा। आप सुबह 11 बजे हाजिर हों लोमड़ी अभी भी तकलीफ में थी उसने गुड बाय कहा और चलती बनी घर जाते वक्त वो सोच रही थी काम खत्म होने के बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी को खाना कहीं गलत तो नहीं होगा क्लिनिक बंद करने के बाद मिसिस डिसोटो ने शुद्ध सोने का एक दाँत ढालकर उसे पॉलिश किया अच्छा नमक के साथ वाह डॉक्टर डिसोटो ने कहा हमने लोमड़ी पर विश्वास करके कितनी गलती की लोमड़ी को पता नहीं था कि वो क्या कह रही थी मिसेस डिसोटो ने कहा हम तो उसकी मदद कर रहे हैं फिर वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि वो लोमड़ी है डॉक्टर डिसोटो ने कहा वो दुष्ट होते हैं वो बहुत शैतान जानवर है उस रात को डिसोटो पति पत्नी को घोर चिंता के कारण नींद नहीं आई क्या हम कल उसे क्लिनिक में अंदर आने थे मिसेस डिसोटो ने पूछा देखो मैं एक बार जब काम शुरू करता हूँ डॉक्टर ने दृढ़ता से कहा तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ मेरे पिता का भी यही वशहल था पर हमें खुद की सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा पत्नी ने कहा उन्होंने बहुत देर चर्चा की और फिर एक योजना बनाई हमारी योजना सफल होगी डॉक्टर डिसोटो ने कहा कुछ देर बाद दोनों कराटे भरने लगे अगले दिन सुबह ग्यारह बजे खुशी खुशी लोमड़ी क्लिनिक में पहुंची उसका सारा दर्द रफूचक्कर हो गया था जब डॉक्टर डिसोटो लोमड़ी के मुंह में घुसे तो लोमड़ी ने एक छड़ के लिए छठ से अपना मुंह बंद किया फिर उसने मुंह खोला और हंसते हुए कहा यह तो बस एक मजाक था थोड़ा गंभीर हो, डॉक्टर ने तीखी आवाज में कहा, देखो हमें अपना काम करने दो डॉक्टर की पत्नी भारी दांत लिए सीढ़िया चढ़ रही थी मुझे दाँत बहुत अच्छा लगा लोमड़ी चिल्लाई दांत बेहद सुंदर है डॉक्टर डिसोटो ने दांत को उसके गड्ढे में रखा और फिर उसे दोनों तरफ दांतों के साथ कसकर बांधा लोमड़ी ने अपने जीप से नए दांत को चाटा दांत बड़ा अच्छा लग रहा है उसने सोचा मुझे इन चूहों को नहीं खाना चाहिए पर मैं खुद को रोक कैसे सकती हूं अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है डॉक्टर डिसोटो ने एक बड़े मक को उठाते हुए कहा मैंने और मेरी पत्नी ने हाल में ही एक गजब का लोशन बनाया है उसको लगाने के बाद आपको कभी भी दांत का दर्द नहीं होगा क्या आप इस दवाई को अपने दाँतों पर लगवाना चाहेंगे जरूर लोमड़ी ने कहा यह तो बड़े सम्मान की बात होगी लोमड़ी को किसी भी प्रकार के दर्द से चिड़ थी फिर आपको हमारे पास दोबारा वापस आने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर डिसोटो ने कहा उसके बाद तुमसे कभी कोई मिल नहीं पाएगा चालाक लोमड़ी ने खुद से कहा अब उसने चूहों को खाने का मन बना लिया था नए दांत को उपयोग नए दांत का उपयोग करके डॉक्टर डिसोटो लोमड़ी के मुँह में उतरे उनके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें दातों का दर्द रोकने का नया फॉर्मूला था उसने उससे उन्हें दातों को पेंट करना था मिसेज डिसोटो सीढ़ी के पास खड़ी थी और डॉक्टर को उन हिस्सों के बारे में बता रही थी जिन्हें वो पेंट करना भूल गए थे लोमड़ी बहुत खुश थी काम खत्म करने के बाद दंत चिकित्सक लोमड़ी के मुंह से बाहर निकले अब अपने मुंह को कसकर बंद करो डॉक्टर डिसोटो ने कहा और उसे पूरे एक मिनट तक बंद रखो लोमड़ी ने आज्ञा का पालन किया फिर जब उसने मुंह खोलने की कोशिश की तो मुंह खुला ही नहीं उसके दांत आपस में चिपक जो थे हाँ एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया डॉक्टर डिसोटो ने कहा आप अपना मुंह एक दो दिन तक खोल नहीं पाएंगे नई दवाई दांतों के अंदर तक फैलेगी और असर करेगी पर फिक्र न करें, दांत में कभी दोबारा दर्द नहीं होगा यह सुनकर भोचक की रह रह गई, गई। उसने डॉक्टर और उनकी पत्नी की तरफ देखा दोनों मुस्कुरा रहे थे लोमड़ी बंद जबड़े से सिर्फ इतना ही बुदबुदा पाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके बाद वो चली गई उसने सम्मानपूर्वक दवा खाने से विदा ली सीढ़िया उतरते समय लोमड़ी का दिमाग चकराने लगा डॉक्टर डिसोटो और उनकी सहायक पत्नी ने चालक लोमड़ी को अच्छा सबक सिखाया वो दोनों एक दूसरे से गले मिले और बाकी पूरे दिन उन्होंने आराम किया